श्री शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है प्राचीन भारत का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम एक नजर अतीत की ओर सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं सिकंदर ने पोरस सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं जी हां इतिहास के प्रति यह दृष्टिकोण बहुत से विद्यार्थियों में देखने को मिलता है पर क्या आप जानते हैं कि सिकंदर और पोरस के समय में भी एक इतिहास उनके पुरखों का इतिहास और उनके पुरखों के समय में भी एक इतिहास था उनके पुरखों का इतिहास और फिर इतिहास केवल जीते जाते इंसानों तक ही सीमित नहीं है बल्कि हर जीवित अजीवित वस्तु का एक इतिहास है जिस साइकिल पर आप स्कूल जाते हैं उसका इतिहास है पहिया जो रोटी आप हर सुबह खाते हैं उसका इतिहास है गेहूं और गेहूं का इतिहास है बीज जिस चूल्हे पर आपकी रोटी पकती है उस चूल्हे का इतिहास है आग और आग का इतिहास है चमकक पत्थर इसलिए इतिहास से मुंह मोड़ना अपनी आंखें बंद करने जैसा है और आंखें बंद करके अधिक समय तक चला नहीं जा सकता कुछ चीजें ऐसी हैं जो तब भी मनुष्य के साथ थी और अब भी हैं भूख तब भी थी और अब भी है क्या स्थिरता भी थी अब भी है तब जब मनुष्य जंगलों में घुमा करता था तब मनुष्य ने कैसे इन जरूरतों को पूरा किया यह जानना आवश्यक है तो चलिए चलें उस कल की खोज में उस बीते कल की जिसे हमने एक कहानी का रूप दिया है यह कहानी उस समय की है जब मनुष्य अपने साथियों के साथ गुट बनाकर जंगलों में घुमा करते थे तहर्ज अवश्य कुछ देर यहीं आराम कर लिया जाए फिर आगे बढ़ेंगे मांडी थक गई मांडी आ, थक गई आ, मांडी कंदमूल कहां है केता जी कंदमूल की व्यवस्था कर जी मंडी मैं जंगल में होकर आता हूं कंदमूल के साथ-साथ शायद कोई गुफा या चट्टान नजर आ जाए जिसमें हम रात में शरण ले लें हां हां वो ठीक रहेगा ये कुल्हाड़ी ले जा केता कल ही बनाई मैंने बहुत तीखा पत्थर लगाया है इसमें मान्डी यह कुल्हाड़ी मुझे दे दो मैं अभी जाऊंगा केता के साथ शायद मेरे साथ ही मुझे तलाश करते जंगल में मिल जाए नहीं सामू तुम तो हमारे आश्रित हो तुम यहीं विश्राम करो खाने की व्यवस्था केता कर लेगा और हम सब भी तो तुम्हारे साथी हैं मैं केता टाटा और मान लो टाटा सामू का साथी ताटा सामू का साथ थी ताटा चुप अच्छा मांडी, मैं चलता हूँ जा केता और सामू, तुम विश्राम करो मालो, वो हेरन की खाल सामू को दो अच्छा मांडी आ, ये लो सामू लाओ मालो और केता चला गंद मूल की खोज में सुबह से हुई दोपहर और दोपहर से हुई शाम गुज़रे घंटे हुआ अंधेरा मान्डी रात होने को है परंतु केता अभी तक लौटा नहीं केता खो गया केता खो गया मान्डी अब मुझे मत रोकना मैं केता को खोज कर लाता हूं ठहरो सामू मैं भी मान्डी टाटा और मालो को यहां छोड़कर हम दोनों कैसे जा सकते हैं मान्डी सामू के साथ मैं चली जाऊं वरना यह फिर रास्ता भूल जाएगा हां यह ठीक रहेगा अच्छा मान्डी यह पुलहाड़ी लो सामू लाओ चलो चलो किता को ढूंढने निकला सामू स्वयं भी रास्ता भूल गया घबराकर वो जोर-जोर से अपने साथियों को पुकारने लगा मानडी सामू माल मानडी सुबह से शाम हो गई मुझे लगता है सामू की तरह मैं भी रास्ता भूल गया मानडी कितनी चिंतित होगी कोई ना कोई तो अवश्य मेरी तलाश को निकला होगा मांडी सामू माल और इसी तरह केता की तलाश में निकले मालो और सामू भी चिल्ला रहे थे केता केता केता केता संभल के संभल के आगे खाइए ला ला हाथ दो हाथ पकड़ो अपना मैं गिर जाऊंगी अरे नहीं तुम नहीं गिरोगी मैं गिर जाऊंगी लो हाथ पकड़ अरे ऊपर आओ हां आ आ हेलो कुलहाड़ी कहा कहां है कहां है कुलहाड़ी कहां गई कुलहाड़ी वो देखो कुलहाड़ी खाई में गिरी हुई है जब तुम मुझे खींच रहे थे तब फिसल कर गिर गई होगी तुम तुम पेड़ पर चढ़ जाओ मैं कुलहाड़ी निकाल के लाता हूं आता हूं अभी सामू सामू शेर आ गया बचाओ मम्मी वालों लोग देखा तुमने शेर भाग गया हा? पर पर ये हुआ कैसे तुमने देखा अभी उन उन दो पत्थरों के टकराने से क्या निकला आ, था वो चीज से देखकर शेर भाग गया हां वही वही लेकिन वो था क्या जाने जाने क्या था ठीक है तु, तुम तुम दोबारा उठा उन पत्थरों को आ, और जरा फिर से टकरा हां नहीं नहीं नहीं हां लो रुको रुको रुको ये देखो ये चीज ये जो कुछ भी है जब तक ये हमारे साथ है शेर हमसे दूर रहेगा हां पर इतनी सारी घास इन दो पत्थरों के टकराने से यूं भड़क उठी क्यों क्या पता सामो इसको छूकर तो देखो हां कैसा है हां उफ उफ भालो ये तो उफ ये तो क्या तो, उफ बहुत दुखता है ओ, उफ समो समो ये उफ मालो हाँ? लगता है कोई कोई झुंड आ रहा है हां आवाज तो मेरे झुंड जैसी लग रही है चलो मालो जल्दी चलो मालो चलो क्या हुआ मैं नहीं जाऊंगी क्यों हम यहां केता को ढूंढने आए हैं मैं जानता हूं तो तो क्या हम सब मिलकर केता को ढूंढेंगे क्या वो सब भी केता को ढूंढेंगे क्यों नहीं चलो तो चलो चलो समूह अतुल <laughs> ये कौन है ये मालूम है इन्हीं के गुट में मैंने आश्रय लिया था पर तुम कहां खो गए थे सामू वो उस रात गुफा में शेर के आने से जब भगदड़ मच गई थी तो उसी भगदड़ में मैं गलत राह पर निकल गया था सच बहुत ढूंढा तुमको हम सब ने ये देखो हमने नई कुल्हाड़ियां भी बनाई हैं इस बार शेर आए तो बस अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मानो वो पत्थर तो दो ये लो ये देखो इन दो पत्थरों को टकराने से क्या निकलता है ये देखो हैं ये देखो अत्रि ये पूरी घास कैसे भड़क उठी इसे देखकर शेर खुद भाख खड़ा होता है हां परंतु हम ये नहीं जानते कि ये है क्या अह ये आ, ये तो आग है अत्रि आग हां आग आ, तुमने क्या कभी नहीं देखी नहीं तो मैंने देखी है जंगल की आग काफी पहले जब मैं भी अपने गुट से अलग होकर कहीं खो गया था जंगल में मानो लहर की तरह फैलती यह आग एक के बाद एक पेड़ को अपनी लपटों में लपेट रही थी पर मैं यह नहीं जान पाया था कि आग पैदा कैसे होती है पहले तो दूर कहीं आग नजर आ जाए तो उसकी शरण में भागते थे पर अब जहां हम रहेंगे वहीं आग पैदा कर सकेंगे अत्रि यदि रात को हम सब गुफाओं में सो जाएं और बाहर आग हो तो क्या जानवर हमला नहीं करेंगे बिल्कुल नहीं जानवर तो आग से घबराते हैं अतरी बोलो उस मूर्छित युवक को होश आने वाला है मूर्छित युवक कौन वो सामू तुम्हारी तलाश में जब हम गुफा वापस पहुंचे तो हमने पाया है कि वहां एक युवक मूर्छित पड़ा है इसलिए हम उसे अपने साथ उठा लाए कहां है वो वो देखो उस पेड़ के नीचे लिटाया है वहां हां अरे केता samu samu ये तो केता है केता हां अत्रि ये केता है मालू के गुटखा सदस्य इसी की तलाश में मैं और मालू निकले हैं धन्यवाद अत्रि तुमने केता को आश्रय दिया तो क्या हुआ तुमने भी तो samu को आश्रय दिया और फिर आग कैसे जलती है तुमने हमें ये जानकारी भी तो दी धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए अ, मुझे क्षमा करना samu मैं तो यहां आने से भी इंकार कर रही थी नहीं कोई बात नहीं अरे सुनो भाइयों अब जब सामू भी लौट आया है जी और जानवरों से बचने के लिए हमारे पास आग भी है हां तो क्यों ना वापस उन्हीं गुफाओं में लौट जाएं और मिलकर रहें हम्म क्या कहते हो हां बिल्कुल क्यों सामू क्या कहते हो तुम अतरी गुट बड़ा हो जाने से शिकार में कठिनाई तो नहीं होगी अब नहीं होगी सामू अब तो हमें जो भी गुटrah में मिले उसे यही सलाह देनी चाहिए कि सब मिलकर रहें इससे हमारी शक्ति बढ़ेगी और हमें जानवरों का डटकर मुकाबला करना आएगा तो ठीक है हम सब मिलकर रहेंगे पर इससे पहले इससे पहले मुझे और वालों को जाकर टाटा और मानडी को लाना होगा ठीक है हमारे गुट के दो सदस्य तुम्हारे साथ चलेंगे तुम उन लोगों को लेकर गुफा पहुंचो तब तक हम सब भी गुफा पहुंचते हैं क्यों भाइयों नहीं उसकी आवश्यकता नहीं है अत्री गुफा का रास्ता मुझे याद है तुम लोग पहुंचो मालो और मैं भी पहुंचते हैं ठीक है अत्री केता का ध्यान रखना मालो केता हमारे ही गुट का सदस्य है तुम निश्चिंत होकर जाओ अच्छा अत्री हम चलते हैं अच्छा चलो मालो चलो सामु मैं सोच रही थी कि जिस तरह पत्थरों से आग निकली मतलब मतलब क्या मान लो ये पत्थर हमेशा हमारे सामने पड़े होते थे पर हमें ये पता ही नहीं था कि इनमें आग है हां सो तो है यानी हमारे आसपास बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जिनके विषय में हम अभी तक कुछ भी नहीं जानते शायद तुम ठीक कह रही हो हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके पूरे उपयोग के बारे में हमें अभी तक पूरी जानकारी नहीं है उस दिन मानडी भी बता रही थी कि एक बार उन्होंने पेड़ का तना काटकर एक गुफा के द्वार पर रख दिया था और खुद आराम से गुफा के अंदर सोई थी यानी पेड़ छाया भी है और किसी गुफा का द्वार भी और शायद बहुत कुछ और भी पेड़ की छाया थी पेड़ किसी गुफा का द्वार था इस पेड़ के और क्या-क्या उपयोग हो सकते हैं ये सोचते सोचते सामू और मालू पहुंचे वहां जहां तात और मांडी देख रहे थे उनकी राह सब कुछ कह सुनाया अत्री से आग तक और केता से शेर तक और फिर चारों चले गुफाओं की ओर सामू और, और मालू तात और मांडी को लेकर गुफा पहुंचते हैं गाना गाना गाना ले लो लो गाना गाना ले लो लो गाना गाना गाना ले लो लो गाना गाना गाना ले लो लो केता केता टाटा मंडी मालो अरे केता केता क्या हुआ था तुम्हें हां कुछ नहीं मंडी रास्ता भूल गया था और फिर कुछ फल भी खाने को नहीं मिले मुझे पता ही नहीं चला मैं कब थक कर गिरा और मूर्छित हो गया औरे? वो तो अत्रि के घुटने सहायता की और मुझे उठाकर ले आए धन्यवाद अत्रि नहीं मानड़ी अब तो हम सबका एक ही दल है तो धन्यवाद कैसा और हां अत्रि ये है टाटा अच्छा तो ये है टाटा मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं धन्यवाद क्यों धन्यवाद बस धन्यवाद क्षमा करना अत्रि ताता ऐसा ही है बहुत शैतान अब कहां गया ये मालूम देख तो जरा ये टाटा कहां गया है मान्डी चलकर विश्राम करो सामू जरा मालूम के साथ देखो टाटा कहां है शायद उस कोने वाली गुफा में गया हो चलो मालूम चल के देखते हैं हां चलो ताकु, ताकु। पापा क्या कर रहे हो गुफा पर क्या बना रहे हो tata चित्र हां चित्र किसका चित्र tata का चित्र tata का चित्र पर ये तो कन्या है ये ये कन्या हां मालो मालो का चित्र हां और उसके साथ ये पुरुष कौन ये ये पुरुष तुम तुम साम हूं हां पुरुष ये <laughs> अच्छा चलो मंडी बुला रही है चलो नहीं और चित्र बनाऊंगा हां और हाँ, चित्र किसका बनाओगे टाटा सबका सबका मंडी का अत्री का टाटा का सबका सबका एक साथ हां जहां भी रहूंगा चित्र बनाऊंगा हां हां मान लो जहां भी रहूंगा चित्र बनाऊंगा फिर फिर आगे बढ़ जाऊंगा और फिर, फिर आगे बढ़ जाऊंगा <laughs> और फिर शायद इसी तरह मनुष्य आगे बढ़ता गया खोज आगे बढ़ती गई खोज अपनी आस पास बसी दुनिया की उस दुनिया की जिसके लोगों और जीव जन्तों के चित्र मनुष्य ने बनाए अपनी गुफाओं में उस दुनिया की जिसमें चक्त्मक पत्थर जैसी और बहुत से चीजें थी और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्ये की आवश्चक्ताईं बढ़ती गई एक के बाद एक अवश्कार होते गए आग में गिर कर एक पत्थर पिगला और कहलाया तांबा तांबे ने ली पत्थर की जगह और बनी एक संपूर्ण कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी से कटे पेड़ और उनकी टहनियों से बने झोपड़े झोपड़े मिले तो बना एक गांव और शायद ऐसे ही किसी गांव में किसी व्यक्ति ने ऊंचाई से कटे पेड़ के गोलाकार तने को लुढ़कते देखा सेलु रखते देखकर ही उसने आविष्कार किया पहिए का और उसके बाद मानो दुनिया की रफ्तार कुछ तेज हो गई समय के साथ यह तेजी और बढ़ी और दुनिया घूमती रही और बनता गया इतिहास और पहुंचा वहां जहां हैं आप और हम एक नजर अतीत की ओर अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम परियोजना संयोजन डॉ शबनम सिन्हा आलेख एस फरहान कलाकार वीना होरा नीरज शर्मा सुचित्रा गुप्ता हर्षबाला बाबला कोचर मंगतराम और यमन कौशिक संगीतकार राकेश पंडित ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन विशेष परामर्श प्रोफेसर चंद्रभूषण विषय विशेषज्ञ विशे प्रोफेसर अर्जुन देव तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो